ध्यान और आध्यात्मिक जीवन शरणागति सभी को महान अनिश्चितता के काल से गुजरना पड़ता है जब कभी किसी न किसी कारण से तुम चिंताग्रस्त हो तब भगवान नाम का जप करो उनका चिंतन करो और शरणागति का अभ्यास करो मुझे विश्वास है कि इस उपाय से तुम्हें यथा समय महान शक्ति और शांति प्राप्त होगी प्रभु का कार्य करना तो आनंद का विषय ही है मैं भविष्य के लिए चिंतित नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि भूत वर्तमान और भविष्य उन पर ही निर्भर करता है उनको स्मरण करना उनके प्रति स्वयं को समर्पित करना और उनकी अनंत सत्ता प्रेम और आनंद में डूबे रहना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है अपने समस्त कर्मों के फल तुम्हारे हृदय में निवास कर रहे तथा तुम्हारी नियति को परिचालित करने वाले परमात्मा को समर्पित कर शांति से रहो यदि तुम्हें लगे कि समस्त संसार ने तुम्हें त्याग दिया है तो भी यह निश्चित जानो कि परमात्मा तुम्हारे साथ तथा तुम्हारे भीतर विद्यमान है अतः परमात्मा से तुम्हारी सहायता करने तथा मार्ग प्रकाशित करने के लिए प्रार्थना करो जीवन के अकेलेपन में प्रभु से प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते रहो और कठिनाइयों और कष्टों के बीच भी उन्हें दिव्य सानिध्य का अनुभव करने का प्रयत्न करो प्रभु तुम्हें सभी आवश्यक बल तथा साहस प्रदान करेंगे यदि तुम मन की शांति चाहते हो तो किसी से कुछ भी अपेक्षा मत करो कुछ मिलने पर कृतज्ञ हो और यदि कुछ न मिले तो भगवान को धन्यवाद दो और मन ही मन जान लो कि प्रभु ही तुम्हारे अपने हैं तुम्हारी आत्मा की परम आत्मा के रूप में न तो वे तुम्हें कभी त्याग सकते हैं और न तुम उन्हें आरंभ किए किसी कार्य की सफलता केवल तुम्हारे प्रयास मात्र पर निर्भर नहीं करती और भी कई घटक हैं जो मिलकर सफलता प्रदान करते हैं फिर भी बाह्यत यदि हमारे प्रयास असफल हो गए तो भी सही मनोभाव से अथक प्रयास करने पर हम आंतरिक सफलता प्राप्त करेंगे इस आंतरिक सफलता को दृष्टि में रखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है उसके फल पर नहीं जीवन के सभी क्षेत्रों की तरह आध्यात्मिक जीवन का महान कार्य अनंत सत्ता के संदर्भ में अपनी स्थिति को जानना और समस्याओं का साहसपूर्वक सामना करना है साथ ही हमें स्वयं को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए यदि हम परिस्थितियों को श्रेष्ठतर बना सकें तो ठीक है अन्यथा हम जिस सीमित परिस्थिति में हैं उसी में अपनी भूमिका यथा योग्य रूप से निभाने का प्रयत्न करना चाहिए जीवन से पलायन करके मृत्यु की शरण लेने का विचार निरिभीता है यह तो आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने के समान है और किसी स्वस्थ मस्तिष्क वाले को उसका विचार नहीं करना चाहिए श्री रामकृष्ण के महान शिष्यों ने हमें सिखाया है कि साधक को किसी दूसरे के द्वारा सदा परिचालित होने की इच्छा रखने वाले एक यंत्र मात्र जैसा नहीं होना चाहिए हमें अपने व्यक्तित्व का सचेतन नियंत्रण करना सीखना चाहिए हमें सेवा प्रार्थना और शरणागति के द्वारा भगवद इच्छा के साथ तादाद में स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए और निष्ठा और भक्ति सहित भगवद इच्छा का पालन करना चाहिए मैंने जान लिया है कि भगवत इच्छा जैसी एक वस्तु है जो मानवीच्छा के माध्यम से अपने तथा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करती है प्रार्थना जप ध्यान और पूजा के माध्यम से हमें उसके साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए अनासक्ति और भक्ति पूर्वक अपने कर्तव्य पालन करते हुए अपनी साधना को नियम पूर्वक निष्ठा के साथ करते हुए तथा अपने उच्चतर नैतिकता का अनुसरण करते हुए यथास्भव प्रयास करो इस युग में श्री राम कृष्ण और माँ शारदा के माध्यम से अभिव्यक्त ईश्वरी शक्ति के संरक्षण में आने वाले सभी व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं पाल दे, तान देने पर सदा बह रही भगवत कृपा की वायु को तुम अधिकाधिक प्राप्त कर सकोगे समुद्र की गहराई नापने वाले और उसमें घुल जाने वाले नमक के पुतले का रूपक तुम जानते हो यह केवल विशुद्ध नमक के पुतले के साथ होता है रेत के पुतले अथवा बहुत सी रेत और नमक के बने पुतले के साथ नहीं होता हम सभी में नमक और रेत ही है पूर्ण शरणागति की साधना के लिए रेत को निकालना अथवा उसे नमक से रूप में रूपांतरित करना आवश्यक है असंख्य वासनाओं और अनमान युक्त हमारे अहंकार को रूपांतरित करना आसान नहीं है लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न करते रहना चाहिए जिससे अंततः रेत दूर की जा सके तब तक हमें माँ से चिपके हुए बंदर के बच्चे की तरह रहना और भगवान श्री कृष्ण के मामस्मरण युद्ध चा मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो इस निर्देश का पालन करना चाहिए जब नमक स्वभाव प्रभावशाली होता है तब प्रेम का एक महान प्रवाह हमें अभिभूत कर डालता है और उस समय के लिए शरणागति आसान हो जाती है लेकिन संभवतः तत्काल बाद रेत स्वभाव जो काफ़ी बलवान है प्रभावी हो उठता है और पूर्ण शरणागति असंभव हो जाती है ऐसे अवसरों पर हमें चिंतित हुए बिना शांत बने बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए अपनी अहम केंद्रित क्रियाओं के साथ हमें भगवत इच्छा के प्रति यथास्भव समर्पित होने का प्रयत्न करना चाहिए हम सभी में दो या कभी कभी तीन व्यक्तित्व होते हैं और ये असंख्य द्वंद्व उत्पन्न करते हैं एक व्यक्तित्व दूसरे के साथ युद्ध करता है तथा समस्या को और जटिल बना देता है संतुलन पूरी तरह खोने के बदले हमें अपने कर्तव्य कर्मों में व्यस्त रहते हुए भी भगव स्मरण करते हुए ध्यान जब करते रहना चाहिए और अपने सभी प्रयासों के फल को उन्हें समर्पित करने चाहिए शरणागति की साधना की तीन अवस्थाएं हैं प्रथम अवस्था में हम अपनी साधना अथवा कर्तव्य कर्मों को अहंकार पूर्वक करते हैं दूसरी अवस्था में हम कर्म के फलों को समर्पित करना सीखते हैं तीसरा अंतिम अवस्था में हम सब कुछ भगवत प्रत्यर्थ करते हैं मन के पवित्रतर होने पर हम भगवान की सत्ता का अनुभव करते हैं और तभी यह अनुभव होता है कि हम यंत्र सदृश हैं और प्रभु चलाने वाले हैं